समेटे रहू यही धर्म है इसी को सनातन धर्म कहा गया है, इसी को जानने के लिए गुरुकुल में छात्र आरंभ से ही अपने आप को पढ़ते हैं और एक एक कर हमने वेद के तीन ऋषि पढ़े हैं चौथे ऋषि में हैं। और ये ऋषि भी ऋषियों के नाम नहीं होते उनके भाव ही प्रधान होते हैं हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप आंगिरस, कि जो ज्योतियों का स्तंभ है और मेरे अंग अंग में रस बनकर समाया हुआ है वो क्या है उससे मैं कैसे हूं ये रस क्या है यही इस ऋषि में हम पढ़ रहे हैं आज की ऋचा खोल लें कहते हैं त्व अगने वृजिम वर्तनिम नरम सकम पिपर्शी पिपर्शी वि विचर्षण यूर साता परीतक्मे धने दब्र दब्रभिश्चित स्मृता हंसे सह ये आज की आजकीचा छठी तो हम अग्नि तुम हे आत्मा हे अग्नि मेरे अंग अंग में समाये हुए हे आंगे रसयी ज्योतिन वर्तने व्रिजिन माने होता है जो नष्ट हो गए जो मौत की नींद में सो गए जो समाप्त हो गए उनको भी वर्तने तुम पुनः ग्रहण करके अपने में वरत करके शकमन प्रिपर्शी पुनः ज्योतियों का स्वरूप दे करके उनको उत्पन्न करते हो उनको ग्रहण करके अपनी यज्ञ की ज्वालाओं में विदे विद्वता से परिपूर्ण करके विचर्षण विशेष जीवन को प्रदान करते हो यज्ञों में ग्रहण करके हम उदगम को जानते हैं वो आप हैं बाकी सारा जगत तो निमित्त है वे निमित्त पात्र बनते हैं और हे आत्मा ही अग्नि हे नव दुर्गाओ हे ज्वालाओ आप ही तो हो जो हमें बनाती हो हमें उभारती हो हमें पवित्र करती हो हमें भोजन से वरद करती हो बुद्धि विवेक और ज्ञान प्रदान करती हैं माँ आप ही तो हर घट में हंगी अंगीरस, अंग अंग में रस बन करके आप ही तो प्रवाहित होते हैं तभी तो हम जीवंत होते हैं जीवन के क्षण पाते हैं यह सूरसाता जिस प्रकार शौर्य को भी परमानंदित करने वाली हर विजय का सुख दिलाती है परी तकमय धने सागर के सदृश जो अकूत धन अर्थात जो असीम धने धन है का जो विशाल सागर है वो भी तो हे मां आप ही प्रदान करती है हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो आपके द्वारा नहीं है आपकी दया कृपा से नहीं है दब्र अभी ही और आप ही की दया भाव से आप ही के, के सम्मुख होकर हमारा चित और स्मृतियां हंसी मृत्यु को भी जीत लेते हैं हंस हम अन्य मारना है हत्या करना है हंस शब्द से हंस ही हा मृत्यु को भी परस करते हैं हम अजय अमर होते हैं आप ही में पुनः यज्ञ होकर भू एक बार फिर व्याप्त होकर जन्म लेकर तो हमको हे यज्ञ अपने अंदर की राह हम जानते हैं हम अज्ञानी और अंधे धृत नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमें जाना है हम जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है हम जानते हैं कि हमें कोई अमर नहीं है हम जानते हैं कि हमें जाना ही पड़ेगा तो फिर पितृयान से क्यों जाएं? हे मां आप ही की ज्योतियों में यज्ञ हो आप ही के गर्भ में पल उस देवत्व की राह पर देवयान से क्यों न जाए क्योंकि आपके बिना तो उद्धार नहीं हमारा और आप ही जो बाहर प्रज्वलित यज्ञ है ये तो निमित्त है जो ज्योतियों का स्तंभ है हिरणी स्तूप है और जो आंगीरस है जो अंग अंग में समाई हुई अग्निया हैं वो तो हे है आप ही हैं आप ही नवदुर्गा है ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आप ही के द्वारा हम पर कृपा करते हैं हमें जीवंत करते हैं वे ही दत्तात्रेय दत्तात्रेवन आत्मा बन हमारे जीवन में हमारे संग होते हैं हमारी यात्रा उन्हीं के साथ रहती है आत्मा से हटा जीव पति तोनियों को चला जाता है फिर वो देह भी तो नहीं पाता है वो कुछ धारण करने की योग्यता भी तो नहीं रखता है उसकी अवस्था प्रेतावस्था की होती है और आज सोचो कि क्या ये यथास्थिति हमारी रहनी चाहिए क्या हमें याद नहीं कि हम बहुत ही एक पंगों की जिंदगी जीते हैं हाथ नहीं है तो मैं कुछ उठा नहीं सकता पैर नहीं है तो मैं चल नहीं सकता हर जगह तो मैं बैसाखी खोजता हूं आंखें नहीं है तो देख नहीं सकता तो इस अवस्था से वो अवस्था जिस आत्मा में यज्ञ होकर मुझे देवयान से ज्योति रूप मिलता है जहां कुछ ना होते हुए भी मैं संपूर्ण सर्वस्व रहता हूं और मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती आप उसको जीवन कहोगे या इस पंगुता को जीवन कहोगे और उसमें भी आसक्तियों का सहारा और लेते हैं और मान बैठते हैं कि यही सब कुछ है तो स्वा... बस मेरे को यही बना रहने दो आगे मत ले जाओ मुझे आगे नहीं जाना यहां कोई नहीं रह सकता यहां से आगे जाना है अथवा पीछे जाना है ये निर्णय तुमको करना है जीवन एक यात्रा है जीवन एक संघर्ष है एक युद्ध है यहां स्थायी तो मत खोजो ये सब सहारे दिए हैं क्योंकि अभी हम अबोध हैं तो पढ़ने के लिए है बच्चे को पढ़ने के लिए हम खिलौने देते हैं खिलौनों के सहारे पढ़ो अक्षर ज्ञान कराने के लिए उसे काफी पेन देते हैं तख्ती देते हैं स्लेट देते हैं कुछ भी देते हैं जिससे उसको लिखे उसको याद करे क्योंकि तो अभी वो उसकी मन की पंगुता है वो अक्षरों को नहीं जानता है तो उसे अक्षर ज्ञान कराते हैं तो ये मेरी ज्ञान करने की अवस्था है उस अबोध शिशु की पंगुता का जो भाव है वेदने का यही तो मनुष्य की योनि है मेरा मुझ तक पहुंचना अभी बहुत बाकी है और हम इसी को वस्तु स्थिति मान करके नए धर्म घड़ लेते हैं ना अपने को बेवकूफ बनाने के लिए नए कुतर्क बना लेते हैं ऐसा नहीं तो ऐसा है ऐसा नहीं तो वैसा है क्या ये अपने को दिए गए धोखे नहीं है और इसी को ब्रह्मसूत्र में भी ले लो वैश्वान राह साधारण शब्द विशेषा वैश्वान मृत्यु से हीन अवस्था का होना वही शवा शवा माने स्वामाने मृत्यु मृत्युदेही शब्द शव इसी से, से बना वही शवा विगत हो गया जो मतलब मृत्यु से रहित होना ये शब्द भले सुनने में तुम्हें साधारण लगे पहले हम साधारण भाव में ले रहे हैं लेकिन ये जो शब्द है ये उस अमर अवस्था के लिए एक विशेषण के रूप में आया है और इसीलिए वैश्वानर अमर आत्मा का नाम है आत्मा जो घटघटवासी है आत्मा जो हम सब में व्याप्त है आत्मा जो हमारा जनक है और आत्मा जो जिसका रूप ही हमारा रूप ही सत्य रूप है उससे हट के जो रूप है यह अबोध अवस्था है अज्ञान के स्तर लेकिन खाली एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मास्मि गाने से उद्धार नहीं होगा इसे जानना है इसे पढ़ना है इसमें तपना है और इस अवस्था को पाना है जैसे डॉक्टर की उपाधि डिग्री मिलने के बाद ही बालक डॉक्टर है उसी प्रकार इनको इन सारे विशेषणों को ही सब खाली मान लेना ही और चलना नहीं सोचना नहीं ये गलत है कि आत्मा तो हमार है जीव भी हमार है तो मैं तो अमर हूं मैं तो मरता नहीं जन्मता लेकिन मैं भटकता तो हूं मैं पतित योनियों में तो जाता हूं और मैं उसी विशेषण से छूट भी तो जाता हूं प्रेत कहलाता हूं तो वैश्वान तो नहीं रहता मैं ये वेद का ज्ञान ये वेद की रिचाए लीला कथाएं परमेश्वर के लीला अवतार खाली भजन गाने के लिए नहीं है भजन भी खाली गाने के लिए नहीं होते वो तो जीने के लिए होते हैं, रोम रूम में बसाने के लिए होते हैं कि जो उसमें डूबे फिर कभी बाहर ना आए उसके रस में ही शराब रहे आंगी रस अंग अंग में जब भक्ति का रस विराजे और ज्योता का ज्योतिर्मय अग्नियों में मेरा वास हो जाए तो हिरण्य स्तूप आंगी रस मेरा रूप हो जाए एक समझने वाली बात है एक व्यक्ति जा रहा था उसके साथ उसका एक पालतू पशु भी जा रहा था बकरा समझ लो या कुत्ता समझ लो और गले में उसने जंजीर डाली हुई थी तो एक आदमी ने पूछा कि क्या ये तुम्हें प्यार नहीं करता बोले प्यार करता है ये और मैं इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत हूं ये मानता है मुझको तो बोला फिर जंजीर से क्यों बांधे वो बोला इसमें विश्वास की कमी है इसमें प्यार भी है लेकिन यकीन नहीं है कन्ले कैसे कन्ले अभी दिखाता हूं उसने जंजीर खोल दी कुत्ता साथ साथ चलने लगा और तभी गली के कुत्तों ने जो घेरा और दौड़ाया तो वो गलियों में भागता चला गया आ देखा इसमें भी ये कमी थी इसीलिए जंजीर से बांधा हुआ यह शाम तक घर पहुंचेगा चाहे जैसे पहुंचे उनसे लुकता छिपता पहुंचेगा जाएगा अपने ही ठिकाने पर लेकिन इसको विश्वास नहीं है अगर मुझ में विश्वास होता तो यह भागता क्यों तुम कहते हो कि तुम भक्ति करते हो मैं पूछता हूं तुम्हारा विश्वास कहां है उत्तर दो कहा है तुम्हारी ईश्वर भक्ति कहा है तुम्हारा श्री हरि प्रेम कि जहां किसी कोई परिस्थिति सामने आई तो तुमने भाग करके झूठ का सहारा लिया राम भूल गए तुमको झूठ बोलते हो फरेब करते हो एक की दस दस बातें बनाते हो तुम्हारे पास भक्ति कहां है कुरेदो अपने को पढ़ो अपने को खाली प्रेम से काम नहीं बनेगा नाटक हो जाएगा प्रेम प्रेम को गाली लग जाएगी ये हरि का प्रेम नहीं है अगर श्री हरि का प्यार था तो हर परिस्थिति में तुम घबराए भागे और तुमने झूठ के कपट के फरेब के सहारे क्यों लिए तुम्हें क्यों विश्वास नहीं हुआ अपनी अंतरात्मा में कि झूठ से फरेब से कपट से उद्धार नहीं है सच बोल जब तेरा रक्षक तेरे भीतर बैठा है और तू कहता है कि तेरी उस श्रीहरी में भक्ति है तो बता फिर तूने कपट का सहारा झूठ का सहारा फरेब का सहारा क्यों लिया और घबराहट में तुझे राम याद नहीं आए झूठ बोलना ही क्यों याद आया बोल किसका भक्त है किससे प्यार है तुझे अपने अपने आप से पूछो ईमानदारी से अपने से तो पूछ डालो अब कहां शर्मिंदगी है भीतर पूछना है तो कम से कम ये झूठे सर्टिफिकेट तो अलग कर दो कि तुम पूजा करते हो तुम पाठ करते हो तुम भक्ति करते हो कहो कि तुम्हारा उसमें कोई यकीन नहीं है बोलो अपने से बार बार दोहराओ इस बात को कि शायद कोई यकीन जग ही जाए और अगली बार भले मर्यादा की जंजीर न बंधी हो तुम गलती फिर भी नहीं करोगे तुम नहीं डरोगे क्यों कि तुम्हारा परमेश्वर तो तुम्हारे भीतर बैठा है तुम अपने में एक पूर्ण सत्ता हो तो झूठ और पाप का सहारा क्यों लो वो तुम्हें बांधना नहीं चाहता जो मालिक है तुम्हारा वो तुमको रस्सी से जकड़ना नहीं चाहता है इसीलिए वो तुम्हारी बुद्धि पर कोई प्रतिबंध नहीं लाता है वो तुमको यदि प्रतिबंधित करना चाहता तो झूठ तो बोल ही नहीं सकता था लेकिन नहीं उस वो तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता को सम्मानित करता है कि अपने में यकीन लाओ क्योंकि तो तुम मेरे कोई पालतू पशु नहीं हो मेरी पुत्र हो तो अपने में निष्ठा लाओ और मेरा रूप बनके दिखा दो पर तुमने कहा कि तुम्हें बिना रस्सी के तुम चल नहीं सकते तो उसी के लिए हम रस्सियां बनाते हैं मंदिर की मूर्ति की रस्सी है गुरु की रस्सी है चेला बना है क्योंकि उसमें भी यकीन की कमी जो है शायद इस सहारे उसमें यकीन आ जाए ये जितने संप्रदाय जो भी बातें हैं ये तुम्हारी एक बहुत मानसिकता के, के लिए जैसे बच्चे को खिलौनों के सहारे अक्षर ज्ञान कराते हैं यह केवल वही विधान है लेकिन तुम धर्म तभी जानोगे जब आत्मा की सत्ता में आकर विराजोगे तुम्हारी भक्ति पहली बार आस्थावान होगी तुम्हारा प्यार पहली बार ईश्वर के प्रति होगा जब तुम झूठ की तरफ के सहारे नहीं लेना चाहोगे मिनट मिनट झूठ का सहारा है कोई जरा सी परिस्थिति आई और हमने झूठ बोला हम दिखावा करने लगे हमने नए आडंबर के द्वारा कोई मुखौटे लगाने शुरू कर दिए खीझ का चिंता का दुख का हाँ, ये वहा आने लग गए जैसी परिस्थिति हुई हाँ माताएं भी बैठी हैं बच्चे भी पचियां भी हैं बच्चे भी हैं क्यों करते हो ऐसा क्योंकि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास नहीं है और क्यों नहीं है विश्वास क्योंकि लंकनी को हम मार नहीं पाए हम श्री कथा में हैं हनुमान जी पहुंचे हैं बार बार पात्रों को न दोहरा हम सब जानते हैं आत्मा घटघटवासी ही मेरा श्री राम है दस इंद्रियों को रथना बांध लेने वाला दशरथ है तो उसका मन दशरथ है और जिसने दस इंद्रियों को दस मुंह बनाया है और वो इन्हीं की भूख के लिए पशुओं से भी निकृष्ट स्तर पर मनुष्य की योनी में भाग रहा है वो दस वाला दशानंद रावण मन है उसका उल्लंकिन ही है जो लंका की मन जब लंका बन जाता है तो उसकी रक्षा लंकनी नाम की राक्षसी करती है और ये मेरी मनोवृत्ति है लंकनी कहती है कि मैं हनुमान को भी प्रवेश नहीं करने दूंगी मेरा सत्य विवेक संकल्प शक्ति ही हनुमान है और जब सत्य और विवेक संकल्प के साथ मेरे ही मन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा तो मेरी आस्थाओं का जन्म कैसे होगा मैं अपने को भी कुरेद नहीं सकता पढ़ नहीं सकता कैसी दयनीय अवस्था है हम सबकी और बाहर फूले फूले बैठे हैं दंभ के रावण बने हुए और हम भूल जाते हैं कि जिस घर में मैं बैठा हूं उसके अंतःकक्ष में मुझे प्रवेश का अधिकार ही नहीं है मैं इस मकान का भी तो मालिक नहीं हूं रावण ही मालिक बना बैठा है और लंकिनी मुझे घुसने नहीं देगी मैं अपने में स्वयं एक विस्थापित हूं और जानी कौन से दम जिए जाता हूं क्या इससे घटिया स्तर जीवन का कोई हो सकता है कि घर मेरा है और मुझे कोई दरवाजे से भीतर जाने नहीं देता इसलिए मैं बाहर इसमें उसमें एक्स में वाई में जेड में, में मेरा फलाना मेरा ये मेरा वो काम इन्हीं में भागता रहता हूं घर से निकाला गया हूं विस्थापित हूं और विस्थापित को हक नहीं है कि वो अपने ही मन में प्रवेश कर पाए आज अपने कोई ही कर पाए क्योंकि सारी लंका है लंकनी के द्वारा रक्षित है मैं अपने में विस्थापित हूँ घर से बाहर किया वो क्या अवस्था है मेरी सारी डिग्रियों पदों मिलों फैक्ट्रियों के साथ कितना निर्धनतम स्तर है मेरा कैसी एक कड़के की जिंदगी है मेरी और मुझे दंभ भी है कि मेरे जैसा कोई जी के दिखाए यह अवस्था है मेरी और क्योंकि घर में मेरे को जगह नहीं है इसलिए बाहर ही यश पाना चाहता हूं बाहर ही चमकना चाहता हूँ बाहर ही लोगों को दिखाना चाहता हूँ शायद मुझे कुछ और सम्मान मिल जाए कुछ और भटकने को मिल जाए मेरे भीतर मेरा प्रवेश जो नहीं हो सकता मैं अपने भी घर से भगाया गया हूँ और राम की कथा में यही तत्व हमारे सामने है जब हनुमान जी ने देखा दृश्य होकर भी ये नहीं जाने देती सूक्ष्म होकर के भी ये लंकनी प्रवेश नहीं करने देती तब हनुमान ने लंकनी को ललकारा युद्ध हुआ और हनुमत ने उसे मार डाला हमें भी मारनी है लंकनी आज और अभी नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा और लंकनी है मेरी विषयों में भटकने की मनोवृत्ति मेरी बाहर में भागने की मनोवृत्ति मेरे अपने करीब न होने की, अपने कोई ईमानदारी से न पड़ पाने की एक बौनी अवस्था ही लंकरी बनके आज मुझे प्रवेश नहीं दे रही है। सत्संग भी सुनता हूँ तो इधर से सुन के इधर से निकलता हो ना इधर से इधर ही निकल रहा भीतर नहीं जा पाता लंकनी जाने जो नहीं दे रही लंकनी दया करे तो तुम्हारा प्रवेश हो अथवा तुम बन के योद्धा आज ईमानदारी से संकल्प पूर्वक इस लंकनी को मार दो न कि फिर फिसल जाओ वो ऐसा है ना ऐसे करना है ना ऐसा होता है ना डोंट से मत कहो ऐसा ये तो अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो ये बहाने नहीं हैं ये विश के घड़े हैं जो आप अपनी उम्र को पिलाए जाते हो मरोगे नहीं तो क्या होगा और जैसे ही लंकिनी को मारते हैं हनुमान तो वो एक सुंदर देवी का रूप धारण करके प्रकट हो जाती है और वो कहती है हनुमान मैं तो सुधी हूं देवी हूं इसी को बहुत से अन्यत्र संप्रदायों में हमारे संत मनीषी जन ने सूरत कहा है संत कबीर भी सूरत शब्द का प्रयोग करते हैं ये लंकनी बन गई है और जब ये मरती है तो ये देवी बन के खड़ी हो जाती है कि मैं तो सूरत थी तुम्हारी लेकिन अभी शब्द होकर के लंकनी बन गई थी मन तुम्हारा लंका था और सूरत लंकनी हो गई थी ये वही सूरत थी जिसे जाना था परमेश्वर के रास्ते पर ये विषयों में भटक रही थी कपट ही कोरका को सहारा बनाए थे सदगुण भी दुर्गुण हो जाते हैं कुसंग के साथ एक हमारे भक्त मित्र थे जो कहते थे कि मैं बुरे लोगों के बीच में भी रह के उनका रंग नहीं लेता अब नहीं आते हैं। या ना। ये कहो कि तुम्हारे पे असर नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा और सूरत लंक नहीं बन जाएगी जीवन की इस जन्म की तो दुर्दशा होगी मरने पर भी आगे अंधेरी रात आएगी और प्रेतों की अवस्था में अंधेरों में भटकेंगे साधो सूरत समारो इस लंकिनी से देवी बना लो जिसने अपने भाव नहीं धोए जिसने स्वयं को नहीं पढ़ा उसने कभी कभी कभी कोई भक्ति नहीं की है उसका कोई ईश्वर नहीं है इसीलिए जब बंधा बंधा है मन तो आश्वस्त है प्रभु हैं और खुली डोरी और खदेड़ा विषयों ने तो उस कुत्ते की तरह भाग रहा है जिसके पीछे मोहल्ले के कुत्ते जो पड़ गए हैं अब मालिक याद नहीं उसको वही अवस्था हमारी है लंकिनी ने आशीर्वाद दिया कि हनुमंत मैं जानती हूं अब ये लंका ध्वस्त होगी क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और जिसके हाथों में मारी जाऊंगी वो लंका को जला के राख कर देगा मैं समझ गई कि लंका का जलने का वक्त आ गया हनुमान ने उसे प्रणाम मेरी संकल्प शक्ति ही हनुमान है मेरा विवेक पूर्ण संकल्प जो है वैसे संकल्प का मतलब हट भी हो जाता है क्या बैठे हैं के जरा सी बात में झगड़ गए हैं बोले अब तो तलाक ले कर रहेंगे और शाम तक झंझट झगड़े हुए सुबह भी हुए और फिर जुड़ गए एक हो गए है ना तो इसे इस इसको हनुमान मत बना लेना ना। विवेक संकल्प ही हनुमान है विवेक और भक्ति से जो संकल्पित जो मेरा आस्था का भाव है जो संकल्प है उसी को मैंने हनुमान कहा है और उसकी हम व्याख्या पहले कराए कथा में हनुमाने ठुडी होती है कि जो हनुता तक इस विषय विषयी जगत में रहता हुआ भी पवित्र रहता है अपनी सत्ता और शक्ति में रहता है वही संकल्प हनुमान है इस संसार की कीच में रहता हुआ भी जो कमल की तरह निर्लिप्त है वो संकल्प जिसे कोई मैल छू नहीं जाती वो संकल्प ही मेरा हनुमान है अरे आकाश में तो पवित्र रह सकते हैं विषयों के सागर में रहें तो बात होगी तब हनुमान जी ने मध्य रात्रि में लंका में प्रवेश किया पूछो दिन में क्यों नहीं किया दोपहर में क्यों नहीं गए अरे वो तो अदृश्य होके जा सकते थे नहीं सवाल संकल्प के ही अदृश्य होकर प्रवेश करने का नहीं है सं, सं, रात में क्यों गए क्योंकि सारा विषय समाज सोया हुआ होगा जब तक मेरे आदिशय समाज सोएगा नहीं मैं कुरेदूंगा भी कैसे अपने आप मेरे झूठे कपट मेरे सामने ना बन जाएंगे ढाल बन के खड़े अगर कोई मुझे अच्छी बात भी समझाएगा मेरा विवेक ही मुझे समझाना चाहेगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा हम अड़ जाएंगे और ढिठाई पर उतर आएंगे तो फिर संकल्प हनुमान कब प्रवेश करे लंका में मध्य में हनुमान जी ने प्रवेश किया है और सारी लंका में घूम रहे हैं देखा सप्तानंद तो रावण सोया हुआ है मन सो रहा है विशांत जगत सोया है तभी तो, तो गोविंद नारायण नाथ हे हरी तो कब प्रवेश हो मेरा मेरे भीतर जब मध्य रात्रि हो कहा ना क्या कि आप किसी को समझा भी नहीं सकते क्योंकि उसका दम आहत हो जाएगा सुधरना तो बहुत दूर की बात है वो एक और सड़ा स्वभाव ले तो हनुमान जी का प्रवेश कब हो जब मध्य रात्रि हो अर्थात तुम सत्संग को भी विषयांत जगत को सुलाए बिना सुनकर ग्रहण नहीं कर सकते कि विषय भी जागते रहे मेरा मन कपट विषयांतता में कुछ चक्रों और कुमार्गो में, में भी सोचता रहे और मैं सत्संग भी सुन लू ये दो काम नहीं हो सकते एक को विश्राम देना होगा उसकी मध्य रात्रि लानी होगी तभी सत्संग का भी हनुमान की भांति मेरे जीवन में प्रवेश होगा आप जाते हैं लेकिन आपका मन विषयों को ही बिलो रहा होता है दाएं बाएं भाग रहा होता है तो आप सत्संग भी कहां सुन पाते है? हाँ सुन लिया है ना जीओगे थोड़े ना जी नहीं सकते तुम तो। क्योंकि पहले मरे नहीं और फिर हो मध्य रात्रि तब प्रवेश हो हनुमान का वो ढूंढते फिर रहे हैं जानकी जी को कहीं दिखती नहीं है घूमते घूमते सभी जगहों से वो एक महल में प्रवेश करते हैं एक विशाल देह बहुत सुंदर व्यक्ति सोया हुआ है बलिष्ठ है वो हनुमान जी पहचान जाते हैं कि ये सप्तीपति दशानंद रावण है और वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ साज समाज वो भी सब ऐसे बेसुद्ध सोए हुए हैं और और भी बहुत सी एक बहुत सुंदर युग स्त्री उसके पास सोई है हनुमान जी सोचते हैं कि ये जानकी कदापि नहीं हो सकती जो मनोवृत्ति विषय मन के साथ है वो भक्ति कैसे हो सकती है और तुम विषय ना छोड़ पाए तो तुम जानकी को कैसे बन पाओगे कैसे पाओगे वो रूप ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए ये भी हो जाए ऐसा होता नहीं है या तो प्रभु की भक्ति का रूप बन करके विवेक से संकल्पित होकर बाहर श्री राम के निमित होकर सबकी सेवा करते रहें किसी के साथ दुराग्रह ना हो किसी के प्रति मेरे मन में कोई बुरा भाव ना आए और मैं मेरा धर्म सेवा का है सेवा करता रहूं लेकिन उस हर सेवा में हर सांस हर क्षण मन को श्री राम में रखूं अथवा मन को विषयों में रखूं और श्री राम गाता रहूं ये भी आज की भक्ति है तुम्हारी ये दो विपरीत रास्ते हैं सब जगह ढूंढते रहे लंका बड़ी भीषण है चारों असुर समूह है सब पी कर पड़े हैं किसी को कोई मर्यादा नहीं है हर चीज उन्मुक्त है स्वच्छंद है हनुमान जी को लगता है कि जैसे किसी बहुत सड़े हुए घूरे पर आ गए और ये घूरा हमारा मन है जो लंका बन गया है घूरा भीतर बसता है बाहर हम हा सुगंधिया स्प्रे करते हैं क्या बात मैंने घूरों को किसी को सजाते नहीं देखा था और हमने तमाम उम्र घूरा ही सजाया था क्योंकि मन को तो धोया ही नहीं था और सारी जिंदगी बाहर सजती लंका सी बनी रही माया भी नहीं और भीतर घूरे पर ही इतर फुरेरी पड़ती रही और जिंदगी यूं मुझे छोड़ के चली गई मौत सामने खड़ी थी कितनी सुंदर कथा है स्वयं परमेश्वर लीला अवतार में प्रकट हुए हैं इन अपने बच्चों को एक छात्रों की तरह उनके जीवन के क्षण पढ़ाने के लिए लेकिन क्या हम पढ़ना चाहते हैं क्या हम पढ़ पा रहे हैं कोई अच्छा विचार देना भी चाहे तो क्या हम ले सकते हैं लेने की अवस्था में है क्या आज मेरे मन की लंका मेरे सामने खुली है क्या मैं पढ़ पाऊंगा एक ईमानदार भक्ति में जाके अपना क्रिटिकल एनालिसिस कर पाऊंगा खाली पाठ करने से क्या होगा जो अब ना हुआ तो आगे क्या होगा क्योंकि पाठ के बाद मेरा स्वभाव बदला मेरे गलत आचरण गए मेरा मन भक्ति के प्रति कहीं कुछ झुका विशेष जब अब नहीं हुआ तो आगे कौन सा मोक्ष होगा तुम्हें सिर्फ धोखा देते हो अपने आप को प्रभु लीला करके दिखा रहे हैं मन की लंका पढ़ ले इस घूरे को देख जिसे देख के आज हनुमान भी उगता रहा तेरा संकल्प तेरे इस निकृष्ट मन को देख करके भयभीत हो गया है यहां तो लंकनी ही नहीं घुसने देते घुसे भी तो देखे क्या काश हम अपने आप को देख पाते तो दम तो खत्म हो जाते बेकार के ऐठे घूमते हैं मिस्टर एठनाथ क्या रखा है इसमें सोचते हैं कौन बताएगा पता जानकी है कहां पर देखा तो देवताओं को भी उसने बंदी बनाया हुआ था मैं दम्भ मौत पर भी चढ़ बैठता है सबको दम्भी बनाए हनुमान ने सबको मुक्त कराया और ढूंढते हुए चले मेरे सारे भाव तो बंदी हैं वहां मेरा देवत्व बंदी है मेरे सारे सद्विचार बंदी हैं संकल्प भीतर जाए तू उन्हें छोड़ा है वहां सारे बंद हैं और वो सब बंदक में हैं इसीलिए तो तुम पगलाए घूमते हो और नहीं पढ़ पाते हो तो अपने को नहीं पढ़ पाते और अपने घर से विस्थापित जीते हो इस देश से बाहर भीतर नहीं घर ये है और प्रवेश नहीं है क्या बात है मच्छर का डंक भी इसमें प्रवेश कर लेता है बीमारियां भी घुस जाती हैं लेकिन तुम्हारा प्रवेश नहीं है घर में कैंसर भी जा सकता है इसमें घुस के यू कैन नॉट पेनिट्रेट इन व्हाई कि लंकनी तुम्हें न जाने देगी बुराइयों को जाने देगी और सारे सदविचार सारे सद्गुण तुम्हारे भीतर हैं लेकिन दंभी मन दशानन ने सबको बंधक बना रखा है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है न कि उनके उनके हिसाब से इस्तेमाल होता है ये विपरीत है अपने अपने को पढ़ो पहचानो अपने आप सोचा कि यहां तो लंका तो नरक ही नरक है चारों तरफ ये घूरा ही बना हुआ है दुर्गंध है बदबू है कैसे कह यहां जानकी जी कैसे रहती होगी मेरी भक्ति बुद्धि कैद है वहां मैं भक्त बनू कैसे क्योंकि जीव ही का जो भक्ति का भाव है वही तो जानकी है राम कथा में इस शरीर में आत्मा श्री राम है जीव की भक्ति जानकी है वो वहां कहते हैं भक्ति वहां है और मैं विस्थापित हूं और बाहर पता नहीं किस सूडो भक्ति को साथ लिए घूमता हूं हा जैसे संज्ञा ने परछाई को अपना रूप दिया कि तू सूरज के साथ रहे और स्वयं चली गई आज शायद कोई परछाई है भक्ति के नाम पर जिसे मैं गाता हूँ स्वामी जी हम तो भक्ति करते हैं क्या करते हो भाई भक्ति तो लंका में कैद है और लंकनी का बेहरा है और हनुमान भी वहां जाकर प्रवेश करता है तो हनुमान की भी क्या वहां सारे तुम्हारे सद्विचार सद्गुण आज बंधक पड़े हैं और तुम्हें दम्ब है कि तुमसे बड़ा ज्ञानी नहीं कोई और जो अपने को नहीं पहचान पाया अगर वो कहे कि वो दुनिया को पहचानता है तो मैं यही तो कहूंगा महामूर्ख है वो क्योंकि हर पागल आदमी को भी यही दम होता है वो सब सही जानता है बाकी सब गलत है जाकर के पागल खाने के किसी पागल से पूछो आगे बढ़ते हैं तो एक जगह श्री हरि की भक्ति का संकीर्तन सुनाई पड़ता है कहा क्या लंका में ये भी है हाँ है हाँ है कि सत्संग में बैठने से एक कोना तो मेरे मन का है जहाँ गाहे बगाही आलस में अं एक बार मेरे मन में श्री राम का नाम तो आता है हनुमान को वो कोना दिख जाता है बाकी तो सब कूड़ा है घूरा है सजा हुआ मन का और हम दम्भ करते हैं अपने मन के घूरे पे कि हम बड़े समझदार हैं बड़े ज्ञानी हैं सारी दुनिया को उपदेश देते हैं क्या बात है काश ये शब्द तुम्हारे मन को कि उन गुथियों को गांठों को तोड़ डालें उन विसंगतियों को धो दें आज हनुमान का संकल्प का विवेक का हम मन की लंका में प्रवेश हो और वो वो कोना ढूंढ पाए जहाँ भक्ति जीत हो रही है हनुमान जी चौक पर जाते हैं उतर के देखते हैं तो वहाँ उनको एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति हवन करता हुआ और नारायण जाप करता हुआ दिखाई पड़ता है श्री हरि की पूजा में महाविष्णु की बैठा हुआ है हनुमान जी वहाँ प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि देव तुम कौन हो कहा हम पहले अपना रूप तो दर्शाइए ये पूछने वाला कौन है तो हनुमान प्रकट हो जाते हैं कहा मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ तुमने कहा हे हनुमंत मेरा नाम विभीषण है मैं रावण का अनुज हूं आप मेरा प्रणाम लो कहा किस पूरी लंका में एक तो ही तो हो जो इन सबसे विपरीत हो तो उन्होंने कहा हनुमान मैं रावण का ही भाई हूं लेकिन मेरे और उनके स्वभाव का विपरीत हमारी इच्छाओं पर था हम सब ने तप किया और ब्रह्मा जी से वर मांगे रावण ने मांगी लंका शक्ति साहस सबने सब कुछ मांगा लेकिन हनुमत मैंने श्री हरि की भक्ति मांगी तुम सबने मंदिर में क्या मांगा पूछो अपने आप से और जो मांगा वही तो मिलता हे भगवान वो फलानी मेरे को तंग कर रही है उसका ये कर दो हाँ ये भी बड़ी मजेदार बात है पूछो क्या मांगा हर बार घर में झगड़े हो अरे वो तो भगवान है वो जानते हैं कि मूर्खों की सुना नहीं करते पागल तो बहुत बोलता है वरना अगर भगवान तुम्हारी सुनने लगे तो तुम्हारे घर सब सबकी शमशान हो जाए मियां बीबी लड़ी मेरे को उठा ले तू क्या कहता आ जा है? है? लड़के ने तंग किया बोले मर जा क्या होता वो सुनता ही नहीं तो बढ़िया बात है वरना तो ये घर उजाड़ देती और वो भी हजरत शुरू होते हैं बोले जा गेट आउट जैसे उसी का घर है इसका तो है ही नहीं तो सुनता नहीं है ये बहुत बढ़िया बात है अगर सुनने लगे तो हर घर बर्बाद मिले क्या मानते हो उससे कभी पूछा अपने से वही रावण के कपट मांगते हो दम्भ मांगते हो कभी भी भीषण से भक्ति भी मांगे हो और वो मांगने से नहीं देगा वो स्वभाव देगा देगा जरूर देगा जब भी तुम जाओगे भगवान मेरा ये काम कर दो मेरे फलाने का ये कर दो उसका कर दो बोला अच्छा ये भी मंगा है बोले यहां बोले इसका कटोरा बड़ा कर दो और खाली कर दो बोले क्यों बोले इसकी भीख मांगने की वृत्ति है तो उसको बढ़ा दो ना और मांगना और अभाव आएंगे घर में तेरे और वहीं दूसरा गया उसने का नारा है आपकी भक्ति का अमृत मिले और प्रभु मैं आपका निमित्त बनकर सबकी सेवा करूं सबके काम आऊं कहा इसका कटोरा भर दो जिससे इसकी सेवा का हाथ रुके नहीं नहीं तो अपमान मेरा हो जाएगा क्योंकि ये मेरा निमित्त होकर सचराचर की सेवा करना चाहता है मांगने की भी तुम्हें अकल नहीं आई उससे तो कहा हनुमत मैंने अहरनिश उनकी चरणों की भक्ति और सचराचर की विनम्र उनके निमित्त होगी सेवा का मैंने वर मांगा मुझे वही मिला रावण ने दंभ के टोकरे मांगे कुंभकर्ण ने पेट की भूख मांगी है ना बाकी सब ने अस्त्र शस्त्र और अजय योदा होने के नाना प्रकार के वर मांगे जिसने जो मांगा विधाता ने दिया वो तो अतिशय दयालु हैं उनके जैसा कृपालु फिर और कौन होगा मुझे बताओ तुमने जीवन में उससे क्या क्या मांगा क्या मांगा पूछो अपने आप से आज तो लंकिनी मरी है अपने अपने मन के द्वार में प्रवेश करो पूछो अपने से अपनी अपनी लंका टटोलो पूछो कि ये कथाएं परमेश्वर ने लीला अवतार यू ही नहीं लिए ये तो छात्रों को जैसे पाठशाला में पढ़ाते हैं यही पढ़ाने का उपक्रम है प्रभु आपको तुमा, तुमको तुम्हारा दर्शन कराना चाहते पूछो कि क्या मांगते रहे हो आज तक तुम और पूछो कि तुमने अपने साथ कितने कितने विश्वासघात किए हैं जब जब तुमने सोचा कि तुम जीते हो तुम बहुत बुरी तरह हारे थे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव गया था तुम्हारा संकल्प नष्ट हो गया और झूठ और कपट के सहारे तुम एक असुर मनोवृत्तियों को ही तो वो उभारते रहे जीवन में आपने क्या पाया तुमने और तुम्हारा कुछ भी बटोरा साथ तुम्हारे न जाएगा केवल स्वभाव जाएगा हे अर्जुन ज्ञान विज्ञान भी मस्तिष्क भी, भी यहीं पर जीव को चिता पर छोड़ के जाना होता है उसके साथ ज्ञान इंद्रियों का ब्रह्मरंध में संकल संकलित भाव जाता है स्वभाव जाता है जीव के साथ और कुछ नहीं जाता है। गीता तुमने यहीं पढ़ी है मेरे साथ और उस स्वभाव को तुमने इतना सड़ा हुआ बनाया है कि आज तुम्हारा संकल्प भी लंका में कूड़ा ही कूड़ा देख रहा घूरा है और घूरे पर भी दम्भ कोई कर सकता रावण कर सकता है सोने की लंका है है ना हनुमान को उन्होंने प्रणाम किया आरती की कि हनुमान जी भी उनको प्रणाम किया ना ऐसा देव दुर्लभ भक्त और उसकी मन की लंका में कल्पना एक सुधी है सुई हुई हम सबके मन में और वो है भी भीषण काश जगा पाए हम जाग जाए वो तो जीवन धन्य हो जाए रोम रोम आत्मा के रस का अमृत भी है और अमर हो जाए हम हम सब में एक सुई सुधी है और वो भी भीषण वो विभीषण है अभी है एक लो बाकी है चाहो तो उसे जगा लो ये विभीषणता तो अद्भुत है इसे समझ लो विभीषण जो भीषणताओं में भी परमेश्वर से जुड़ता है खुल गई जंजीर में से जंजीर में खुले कुत्ते की तरह मालिक को छोड़ करके नहीं भागता झूठ और कपट की गली में, गई ये विभी भीषण है ये विगत है भीषणताओं से क्योंकि इसने आत्मा के चरण पकड़ लिए हैं लिपट गया है ये उसे ये परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेगा विभीषण है एक सुई हुई सुधी है हम सब में और वो विभीषण है तीनों की पात्रता को पढ़ लो रावण कुंभकरण और विभीषण तीनों को जान लेना यहां जरूरी है है ना रावण शब्द रव धातु से बना है राव्यति इति रावणा जो चिल्लाता बहुत है बोलता बहुत है जो सदा दंभ में भड़कता रहता है और जो चीखता चिल्लाता रहता है और सबको रुलाता रहता है इसे हम इस रव धातु से बना है यह रावण रव माने शोर रव रव, रव रव रव माने शोर तो रव से यह रावण बना है जिसे आप कहते हो पर उपदेश कुशल बहु तेरे ये रावण है चौपाइयां बहुत याद हैं दूसरों को देने के उपदेश बहुत आते हैं लेकिन उसकी उसका शतांश भी तो खुद नहीं पी पाते जीवन में उतार पाते ऐसे विधाता और देवियां तुम्हें चारों तरफ दिखे दिख जाएंगे आजकल तो टूटे हुए टीन कनस्तर भी बिक जाते हैं इनका कोई भाव नहीं लगता इन्हें कोई नहीं खरीदता लेकिन ये पूरे समाज में छाए कि न सुधरेंगे न सुधरने देंगे और हर अच्छे काम को बुरा करके दिखा देंगे ये मनोवृत्ति रावण है रावियवणा कि डू एज आई से बाय डोंट डू एज आई डू जो मैं कहता हूं तुम्हें करने को मत पूछना कि मैं भी करता हूं या नहीं ये रावण है हमारा राष्ट्रीय नेता कथावाचक हम दूसरों को तो उपदेश देते हैं खुद क्यों नहीं अपने भीतर तो उतारते उसे अगर जो हम बोल रहे हैं वो कन्विक्शन से बोल रहे हैं ईमानदारी से बोल रहे हैं सच्चाई से बोल रहे हैं तो वो मेरे जीवन में क्यों नहीं है मैं उसका उल्टा क्यों जा रहा हूं ये रावण है और कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान घड़े के कान है जरा से थे तो सत्संग में बैठे थे आ, मैं सत्संगियों की बात कर रहा हूं आप लोगों की इतने से थे तो माई के साथ सत्संग सुनने आते थे भले पल्ले न पड़े प्रसाद तो मिलेगा फिर बड़े हुए तो भी सत्संग में बैठे शादी ब्याह हुआ बचे हुए तब भी सत्संग में बैठे और अब कमर झुक गई है तब भी सत्संग में बैठे हैं लेकिन आंख खुली नींद कुंभकरण की जारी है एक शब्द नहीं सत्संग का उतार पाए और तीसरी अवस्था जीव की विभीषण है कि नहीं झूठ के कपट के लोभ के लिपसाओं के लालच के सहारे जीना कोई जीना थोड़े ना है। जो सांस दे रहा जो धड़कन दे रहा जो रोम रोम ज्योतिर में रस प्रवाहित कर रहा जो अंग अंग मुझे सजा रहा और जिसका बना है सचराचर है आज उसी के भाव में जीना है उसी का निमित्त बन के जीना है उसी में डूब के जीना है मुझे तो उसी में रहना है क्यों क्योंकि एक जन्म तो जन्म नहीं है यात्रा तो जीवन तो एक यात्रा है जो जन्म दर जन्म चलती है और वो आत्मा के बिना वो यात्रा जीव के लिए संभव नहीं होती तो जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है उसे कैसे छोड़ दो तो? और झूठ कपट लोभ मोह जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है इन प्रेतों का सहारा कैसे ले लूँ नहीं अब नहीं लूंगा आज लंकिनी को मरना होगा और आज हनुमान का इस मन की लंका में प्रवेश होगा मन की लंका अवध बनेगी जलेगी और पवित्र होगी क्योंकि यज्ञ के बिना कुछ भी तो पवित्र नहीं होता बिना यज्ञ के भस्मी भी तो अनम नहीं बनती आन्न भी तो शिशु का रूप नहीं पाते मेरे मन की लंका को जलना होगा यह मेरा संकल्प है कि नारायण जो जन्म के दिन बीते बीत गए मैं एक कायर की तरह डर कर अब नहीं भागूंगा मैं मालिक का कदम नहीं छोड़ूंगा कोई भय नहीं होगा मैं भी भीषण बनूंगा उनके चरणों से चिपका रहूंगा चाहे कितने भय आए मौत भी सामने खड़ी हो मालिक का कदम न छोड़ता मैं और भ्रमों का सहारा झूठ कपट लोभ का नहीं लूंगा इनकी गलियों में नहीं भागूंगा मुझे आज संकल्प लेना होगा क्योंकि तो संकल्प की आग ही हनुमान है और यही मारेगा मेरे लंकनी को मन की लंकने को और तभी द्वार खुलेगा वरना मैं विस्थापित बाहर ही रहूंगा भीतर प्रवेश नहीं होगा मेरा और हमें इस मन में भी भीषण को गद्दी पर बिठाना है रावण को मिटाना है यही तो रामायण है न कि रावण ही सजता रहे और वे भी भीषण एक सुधी बनकर के कहीं कोने में दबता रहे अरे तो तुम्हारा जीवन एक सड़ा हुआ नरक होगा राम की कथा में प्रभु जो करके दिखा रहे हैं वो हम सबको अपने जीवन में करके दिखाना है ये लीला कथा है परमेश्वर लीला क्यों कर रहे हैं अध्यापक पाठशाला में लीला क्यों करता है वो क्यों कहता है पहले कि कबूतर से क पड़ो खरबूज से खा पढो, गाय से गा पढो, क्या वो कबूतर खरबूज और गाय पढ़ा रहा है अथवा क ख गा पढ़ा रहा है तो नारायण यहां लीला अवतार करके सारी लीलाओं में नाटकों में मुझे मेरे जीवन के सू